बूढ़े के अध्याय चौसठ खंड 2 आरंभ और अंत जो कर्म करता है वो बिगाड़ देता है जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है क्योंकि संत कर्म नहीं करते इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं है क्योंकि वे पकड़ते नहीं है इसलिए वे छूटने भी नहीं देते मनुष्य के कारबार अक्सर पूरे होने के करीब आकर बिगड़ते हैं आरंभ की तरह ही अंत में भी सचेत रहने से असफलता से बचा जाता है इसलिए संत कामना रहित होने की कामना करते हैं और कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य नहीं देते वे वही सीखते हैं जो अनसीखा हो और उसे वो पुनः स्थापित करते हैं जिसे समुदाय ने खो दिया है यह की प्रकृति के क्रम में वे सहायक तो होते हैं लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की दृष्टिता नहीं करते चैप्टर सिक्सटी फोर पार्ट टू बिगिनिंग एंड एंड ही हु एक्ट स्पॉल्स ही हुप बिकॉज द सेज ड बिकॉज ही डजेंट ग्रैफ ही डजेंट लेट स्लिप The affairs of men are often spoiled within an ease of completion by being careful at the end as at the beginning failure is averted therefore the sage desires to have no desire and values not objects difficult to obtain learns that which is unlearned and restores that which the multitude have lost that he may assist in the course of nature and not presume to interfere अनंत की यात्रा में जैसे प्रारंभ में अंत छिपा है वैसे ही अंत में प्रारंभ भी छिपा है अगर कोई संभल के कदम उठाए तो पहले ही कदम में मंजिल पास आ जाती है और अगर कोई जरा सी चूक कर दे बेहोश हो जाए तो आखिरी कदम में भी मंजिल चूक जाती है सवाल होश का है होश से उठाया पहला कदम आखिरी कदम से धोता है लेकिन जरा सी बेहोशी की छाया और तुम फिर वही के वहीं आ जाते हो जहां से यात्रा शुरू हुई थी बच्चों का छोटा सा खेल तुमने देखा होगा सांप और सीढ़ी हर कदम पे सांप है हर कदम पे सीढ़ी है सीढ़ी पर पड़ गया पैर तो ऊपर चल जाते हो सांप पर पड़ गया पैर तो नीचे उतर आते हो सांप और सीढ़ी का खेल पूरे जीवन का खेल है आखिरी मंजिल से भी गिर सकते हो आखिरी कदम से भी वापस वहीं आ सकते हो जहां से शुरू किया था और पहले कदम से भी पहुंच सकते हो इसलिए जितनी सावधानी पहले कदम पर जरूरी है उससे भी ज्यादा सावधानी आखिरी कदम पर जरूरी है क्योंकि पहले कदम पर तो कुछ भी खोने को नहीं है इसलिए थोड़ी सावधानी से भी चल जाएगा पहले कदम पर तो पानी ही पाने को है खोने को कुछ भी नहीं अगर बेहोश भी रहे तो कुछ खोगे ना क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं कदम पहला है अभी मंजिल शुरू ही नहीं हुई अभी यात्रा का प्रारंभ भी नहीं हुआ तुम तो हारे ही हुए हो लेकिन आखिरी कदम पर तो बहुत होश चाहिए प्रगाढ़ होश चाहिए क्योंकि जरा सी चूक और शक हो जाएगा जो बिल्कुल मिला ही मिला हुआ था पहुंचने की ही करि थे जो हाथ के पास ही आ गया था जिस जिसपे मुठ्ठी बंध ही जाती में, वो चूक जा सकता है जैसे खतरे पहले कदम के हैं, वैसे ही खतरे और उससे भी बड़े खतरे आखिरी कदम के कल मैंने तुमसे पहले कदम के खतरों की बात कही पहला खतरा तो ये है कि तुम टालते हो कल उठाएंगे परसों उठाएंगे स्थगित करते हो पोस्टोनमेंट पहले कदम का बड़े बड़ा खतरा है आशा भर करते हो उठाएंगे धीरे-धीरे आशा करना भी एक आदत हो हो हो जाती फिर फिर तुम रोज ही टालते जाते हो, टालना तुम्हारा ढंग जाता फिर पहला कदम कभी नहीं उठता और जिसका पहला ही नहीं उठा उसके अंतिम उठने का तो सवाल नहीं दूसरा खतरा है पहले कदम का कि जब तुम उठाते भी हो कदम तब तुम संघर्ष ना उतर जाते हो तुम यात्रा में बहते नहीं तैरने लगते हो तुम एक तरह की लड़ाई शुरू कर देते हो जैसे कोई दुश्मनी है जैसे प्रकृति मित्र नहीं शत्रु है तब तुम एक एक चीज से लड़ने लगते हो पहले स्थगित करके रुके थे अब लड़ाई के कारण रुक जाते हो लड़ाई से कोई कभी पहुंचा नहीं कोई है ही नहीं जिससे लड़ो अपना ही आपा है अपना ही विस्तार है लड़ना किससे है लड़ने योग कोई दूसरा मौजूद होता तो ठीक था तो जब भी तुम लड़ोगे एकांत में अपनी ही छाया से परछाई से लड़ोगे तुम अपनी शक्ति व्य करोगे इस तरह जीतोगे किसे? वहां है वहां छाया है जीत भी तो हाथ कुछ न लगेगा और हार गए तो बुरी होगी हार आत्मविश्वास खो जाएगा दो खतरे हैं स्थगन और संघर्ष दोनों से खतरे से बचने का उपाय है जो करना हो उसे एक क्षण भी टालना मत यही क्षण है वो जब उसे कर लेना कल कभी आता नहीं बस वर्तमान अकेला अस्तित्व है और इस क्षण से तुम क्षण भर को भी हटे कहीं तुमने और आशा बांधी कि तुम भटके और जब कदम उठाओ तो तुम्हारा कदम अस्तित्व के साथ सहयोग का कदम समर्पण का का का विरोध नहीं नहीं संघर्ष क्योंकि जिन्होंने भी जाना है उन्होंने बह के जाना है नदी के धार के साथ तैर के धार के बिपरी तैर के किसी ने कभी नहीं जाना वो जो धार के बिपरी तैरना चाहता है अहंकार वही तो बात है जब तुम बैठे हो तब कोई अहंकार निर्मित नहीं होता क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो इसलिए लाहौल का बड़ा जोड़ निष्क्रियता पर है, क्योंकि निष्क्रियता में अहंकार के बनने की कोई संभावना नहीं रह जाती जरा सा कर्म और अहंकार बनता है मैंने किया मैंने जीता मैंने पाया मेरा चरित्र मेरा ज्ञान मेरा त्याग मेरा धन से मैं निर्मित होता है कुछ ही किया ही नहीं न चरित्र करके पाया न ज्ञान करके पाया निष्क्रियता में हुआ उद्भूत चरित्र निष्क्रियता में फला ज्ञान निष्क्रियता में फैला प्रकाश तुम्हारा किया कुछ ना हुआ अन किए सब हुआ फिर कैसा अहंकार समर्पण निष्क्रिय है संघर्ष कर्म है ये दो खतरे हैं प्रथम चरण के अंतिम चरण के भी दो खतरे उन्हें भी हम समझ लें फिर सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए अंतिम चरण का पहला खतरा तो ये है जो कि वे सभी लोग जानते हैं जिन्होंने कभी भी पैदल कोई यात्रा की हो और ये यात्रा पैदल यात्रा है कोई यान नहीं है परमात्मा तक जाने के लिए तुम्हें अपने दो छोटे पैरों पर ही सारा भरोसा रखना है अगर तुमने कभी भी कोई पैदल यात्रा की है तुम बद्री केदार गए हो तुम कोई तीर्थ गए हो हज गए हो या ऐसे ही कभी तुम किसी पहाड़ पर सूर्योदय का दर्शन करने गए हो तो तुम्हें पता होगा जब मंजिल करीब आ जाती तभी थकान सबसे ज्यादा मालूम होती जब तक दूर होती तब तक तो, तो तुम आशा के बंधे चलते रहते हो अपने को किसी तरह खींचते रहते हो कि बस थोड़ी दूर और बस थोड़ी दूर और समझाए रखते हो कि चार कदम और चल लो पहुंच जाओगे लेकिन जब मंजिल बिल्कुल सामने आ जाती तो मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते, तब तुम सुस्ताने बैठ जाते हो अब तो कोई बहना रहा मंजिल आ ही गई साधारण यात्रा में तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि तुम सुस्ताओ मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के तो मंदिर दूर नहीं हो जाए लेकिन उस परम यात्रा में खतरा है क्योंकि वो कोई फिर मंदिर नहीं है वो जो मंदिर है परम सत्य का वो कोई जड़ वस्तु नहीं है कि कहीं रखी है वो तो तुम्हारी भाव दशाओं पर निर्भर है उसकी दूरी और फासला जब तक तुम चलते रहते हो वो पास है जैसे ही तुम ठहरते हो वो दूर हो गया जब तक तुम बहते रहते हो वो पास जैसे ही तुम सुस्ताते हो वो दूर हो गया तो अगर परम मंजिल के पास पहुंच के जब तुम्हें दिखाई पड़ने लगा सब तब तुम्हारा पूरा मन कहेगा कि अब तो सुस्ता लो अब कोई जल्दी नहीं है अब तो सामने ही द्वार है थकान मिट जाएगी उठेंगे द्वार खोल लेंगे अगर तुमने तब नींद लगा ली सुस्ताने लगे गए आलस्य पकड़ लिया कि तो जब तुम आख खोलोगे तुम अपने को वहीं पाओगे जहां से यात्रा शुरू की गई मंदिर तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा तुम पाओगे अपने घर के द्वार पर बैठे क्योंकि उससे दूर होने का एक ही रास्ता है वो है आलस उससे दूर होने की एक ही व्यवस्था है वो है प्रमाद ये ख्याल ही कि पहुंच गए खतरा है जैसे ही ये ख्याल आया कि पहुंच गए पैर ढीले पड़ने लगते सुस्ताने का मन होने लगता है और जब पहुंची गए तो अब जल्दी क्या है और जिसने भी ये भूल की उसकी सारी की सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती पानी फिर जाता और तुमने से बहुतों को मैंने बहुत बार उस मंजिल के करीब पहुंचते देखा है और फिर ये भी देखा है कि तुम सुस्ताने लगे और फिर ये भी देखा है कि तुम वापस अपने घर के द्वार पर खड़े हो आखरी कदम किसी भी क्षण पहला कदम बन सकता है जैसे कि पहला कदम आखिरी बन सकता है जरा तुम थके जरा तुम्हें आलस पकड़ा जरा तुमने कहा कि दो क्षण आंख बंद कर ले विश्राम कर ले विश्राम किस बात से विश्राम का अर्थ इस यात्रा में है थोड़ी देर मूर्चित हो जाए होश तो यात्रा के कदम बेहोसी सुस्ताना है थोड़ा बेहोश होने अब क्या डर है जरा सी बेहोसी और मंजिल उतनी ही दूर हो जाती जितनी कभी थी दूसरा खतरा है जो और भी सूक्ष्म और बारीक है और वो खतरा ये है कि जैसे ही मंजिल सामने आती बड़े आनंद से बड़े पुलक से तन प्राण भर जाता है सब तरफ अनाहत का नात गूंजने लगता है ऐसा आनंद तुमने कभी जाना न था दिन घन परत फुहार तुम भीग भीग जाते हो तुम्हारा रो रो सरोवर हो जाता है तुम्हारे एक हृदय की धड़कन धड़कन एक नया संगीत आ जाता है आ, खोलते हो तो रहस्य बंद करते हो तो रहस्य जहां देखते हो वहां रहस्य आश्चर्य आत्म विभोश अ दो संभावनाएं एक संभावना तो है कि ये आनंद इसलिए हो रहा है तुम निकट पहुंच गए स्वभाव के स्वाभाविक है और अगर ये आनंद स्वभाव के निकट पहुंचने से फलित हो रहा है तो ये जो उत्सव का बाध्य बजने लगा तुम्हारे भीतर और ये जो फूल खिलने लगे और ये जो हजार हजार राग राग्नियां प्रकट हो गई और ये जो धीमा शीतल प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ बरसने लगा और ये जो करोड़ करोड़ दिए जल गए ये सब शुभ और इनके जलने से तुम और करीब आओगे ये द्वार पर तुम्हारा स्वागत है बहुत दिन का भटका हुआ कोई वापिस लौट आया है घर सारा अस्तित्व उसके स्वागत में बंदन वार सजा है अगर ये उस स्वभाव के निकट आने का है तो तुम्हारी जो आखिरी अस्मिता बची रह गई होगी वो भी यहाँ आके पिघल जाएगी इस उत्सव की उत्मा में इस उत्सव की गर्मी में तुम्हारी आखिरी लकीर जो थोड़ी बहुत मैं भाव की बची रही होगी आत्मबोध जो थोड़ा बहुत बचा रहा होगा कि मैं हूँ कितना ही शुद्ध लेकिन मैं हूँ तो अशुद्ध ही है वो लकीर भी पिघल जाएगी इस उत्सव में इस उत्सव में तुम हिस्से हो जाओगे तरंग खो जाएगी सागर बचेगा ये तो ठीक है लेकिन खतरा भी यही है अगर कहीं तुमने ऐसा समझा कि मैं पहुंच गया मैंने पा लिया कि तुम पहले कदम पे वापस फेंक दिए जाओगे शायद पहले कदम से भी पीछे वापस फेंक दिए जाओगे फर्क कहा है फर्क बहुत बारीक है ज्ञानी तो समझेगा इस क्षण में कि परमात्मा ने मुझे पा लिया और अज्ञानी समझेगा कि मैंने परमात्मा को पा लिया बस इतना ही फर्क ज्ञानी तो कहेगा कि आ गया घर लीन होता हूं अब डूबता हूं अब अग। अज्ञानी समझेगा पा लिया आखिरी भी अब पाने को कुछ ना बचा मेरा अहंकार अंतिम शिखर पर ज्ञानी तो पिघल जाएगा क्योंकि परमात्मा ने मुझे पा लिया उस उसकी अनुकंपा उसका प्रसाद जिससे छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रख के खो जाएगा ऐसे ज्ञानी खो जाएगा अज्ञानी अकल के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने परमात्मा को भी पा लिया जो बड़े बड़े खोजी ना पा सके जहां बड़े बड़े भटक गए वहां भी मैं जीत गया अहंकार अपनी आखिरी भबक से उठेगा और एक क्षण में तुम आखिरी शिखर से उतराओगे आखिरी गर्त में और दोनों एक जैसे लगते है जोर का फर्क है ज्ञानी कहता है परमात्मा ने पा लिया मुझे जोर परमात्मा पर अज्ञानी कहता है मैंने पा लिया परमात्मा को जोर मैं पर ज्ञानी इस महोत्सव में लीन हो जाता है अज्ञानी इस महोत्सव को भी मुठ्ठी में बांधने की कोशिश करता है ज्ञानी अपने को छोड़ देता है अज्ञानी इस विराट को पकड़ने की कोशिश करता है एक क्षण में सब व्यर्थ हो जाता है जन्म जन्मों की चेष्टा पर पानी फिर जाता है ये दो खतरे है अंत के प्रथम कदम से लेकर अंतिम कदम तक होश को संभाले रखना है और जैसे जैसे करीब पहुंचते हो वैसे वैसे खोने की संभावना बढ़ती क्योंकि जिसके पास है वही खो सकता है अज्ञानी के पास है ही क्या होगा भी क्या लेकिन जैसे जैसे तुम परमात्मा के परम निधि के पास पहुंचते हो कुछ तुम्हारे पास होना शुरू हो गया खजाना बरस रहा है अब और भी होश चाहिए अब और भी होश चाहिए आखिरी द्वार पर खड़े इसके पहले कि मंदिर तुम्हें अपने भीतर संभाले कि मंदिर का द्वार खोले और तुम मंदिर के गर्भ में लीन हो जाओ सबसे बड़ा खतरा वही आखिरी क्षण में और सबसे ज्यादा होश की वही जरूरतों तो को बार में करता हूं कि जरा सी झलक मिलती है और तुम वहीं से फेंक दिए जाते हो तुम्हारी झलक ही तुम्हारा पतन होती है। जैसी झलक मिलती है वैसी अहंकारा कर जाता है तुम्हारी चाल बदल जाती तुम समझने लगते हो तुमने कुछ पा लिया तुम कुछ हो गए तुम विशिष्ट हो अब तुम कोई साधारण नहीं एक बूढ़े सन्यासी कुछ दिन पहले मेरे पास आए कुछ भी पाने को नहीं है अभी ऐसी छोटी छोटी मन की सूक्ष्मताओं की झलके मिली है कि कभी शांत बैठे हैं तो प्रकाश दिखाई पड़ गया है कि कभी शांत बैठे तो भीतर ऊर्जा का उठता हुआ स्तंभ दिखाई पड़ गया है ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोई बड़ा मूल्य नहीं जो कि मन के ही खेल है जिनके कि पार जाना है जिनमें उलझे तो कभी भी परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता बड़े परेशान भी थे क्योंकि तो अब आगे कैसे बढ़े मैंने उनसे कहा कि साफ सी बात है आगे कैसे बढ़ें ये बड़ा सवाल नहीं है जो आपको अभी तक हुआ है उसको आप पकड़े हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे लगे एक वृक्ष को पकड़ ले पूछे कि अब आगे कैसे बढ़े इसमें क्या मामला है इस वृक्ष को छोड़ो इसको पकड़े हो तो आगे कैसे जाओगे छोड़ के ही कोई आगे जाता है एक सीढ़ी छोड़ो तो दूसरी सीढ़ी पे पैर पड़ता है सीढ़ी पकड़ लो तो आगे पैर पड़ना बंद हो जाता है हुए। वो कहते हैं उनकी कुंडली नहीं गई वो अकल बता रही है कि वो जो छोटे छोटे अनुभव है पकड़ लिए गए कहते उन्हें नील जोत तो दिखाई पड़ रही और पूछने आए थे कि मैं अब कौन सी अवस्था में हूं मैंने उनसे कहा कि ये पूछो ही मत क्योंकि दो ही अवस्थाएं ज्ञानी की और अज्ञानी की तीसरी कोई अवस्था नहीं और तीसरी अगर बनाई तो वो अज्ञानी का ही उपद्रव होगा दो ही अवस्थाएं या तो उसकी जो पहुंच गया या उसकी जो अभी नहीं पहुंचा है और जो नहीं पहुंचा है उसने अगर कोई अवस्था बना ली मध्य की तो उसी अवस्था को पकड़ लेगा पकड़ने के कारण पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अवस्था तो बनाओ मत अभी तो दो में से तय कर लो तुम ही कहो कि इन दो में से तुम्हारी कौन सी अवस्था है अज्ञानी के कहने में उनको बड़ी कठिनाई हुई अगर वो कह सकते कि अज्ञानी की आखिरी मंजिल का खतरा अलग हो जाता यात्रा शुरू हो जाती उन्होंने कहा कुछ कुछ ज्ञानी थी तो पूरा ज्ञानी तो मैं नहीं हूं तो कभी सुना है अधूरा ज्ञान कभी सुना है कि ज्ञान की कोई डिग्री होती कि अभी पचास परसेंट हो गया आप साठ परसेंट हो गया अब सत्तर परसेंट हो गया कभी सुना है कि ये बुद्ध 10 परसेंट ये बुद्ध 20 परसेंट ये बुद्ध 70 परसेंट और ये बिल्कुल खालिश 24 कैरेट बुद्धत्व की कोई कोई अवस्थाएं नहीं बुद्धत्व या अबुद्धत्व लेकिन मन अबुद्धत्व पे तो राजी नहीं होता और मन ये भी जानता है कि बुद्धत्व का तो दावा कैसे करें क्योंकि अगर बुद्धत्व ही दावा करना है तो मेरे पास पूछने क्या है बात खत्म हो गई दूसरे तुम्हारे पास पूछने आएंगे तुम क्यों मेरे पास पूछने आए ये भी नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हो गया हूं वो तो हुआ भी नहीं अंत था कोई जरूरत ही ना जाने की और ये कहने में मन सब कुछ आता है कि मैं अज्ञानी यही खतरा है जब तक परम ज्ञान ना हो जाए तब तक, तक, तक तुम अज्ञान को ही अपनी अवस्था समझना और इंच भर की तरकी में मत निकालना की हाँ कई तरह के अज्ञानी हैं कुछ मुझसे नीचे हैं, कोई अज्ञानी तुमसे नीचे नहीं है और तुम किसी अज्ञानी से ऊंचे नहीं अज्ञानी यानी अज्ञानी कुछ अज्ञानी धन में खोए होंगे कुछ अज्ञानी धर्म में खोए है किन्हीं ने भर ली है किन्ने त्याग कर लिया है कि के पास सिक्के चांदी के किन्हीं के पास सिक्के त्याग के किन्हीं ने उपवास खाते बहियों से भर रखे त्याग व्रत और किन्हीं ने कुछ और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया है कोई बाहर की रोशनी के लिए दीवाने किसी ने भीतर की रोशनी को पकड़ रखा है लेकिन सब अज्ञानी बाहर और भीतर से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान की घड़ी के पहले तक आखिरी क्षण तक तुम अपने को अज्ञानी ही समझना अगर आखिरी क्षण को आने देना हो जब तक भी तुम मंदिर में बोला ही न लिए जाओ भीतर तब तक, तक तुम अज्ञानी ही बना रहना तब तक, तक तुम याचक ही रहना तब तक, तक भिक्षा पात्र को मत देना तब तक, तक तुम अपने को विनम्र ही रखना तब तक, तक जरा भी अहंकार को निर्मित मत होने देना अगर इस अहंकार को तुम रास्ते पर निर्मित होने दिए तो आखिरी क्षण में यही अहंकार तुम्हें डुबाएगा यही सांप है, तुम्हें साखरी क्षण से लील जाएगा और वापस पहुंचा देगा जहां उसकी पूंछ। इसे तुम पहले ही क्षण से स्मरण रखना धर्म को संपदा मत बनाना और अनुभवों को इकट्ठा मत करना कहना कि सब राह के किनारे की बातें घटती है सामान्य उन पर ज्यादा ध्यान मत देना उनका विचार भी मत करना उनके साथ अकड़ को मत जोड़ना अगर तुम पहले से ही होश पूर्वक चले और अंतिम क्षण तक अपने को अज्ञानी ही जाना तो तुम्हें आखिरी मंजिल के कदम से कोई भी वापस न भेज सकेगा अब हम लाओ से कुछ सूत्र को समझने की कोशिश करें जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है और जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती ये बड़ी गहन बातें हैं और ऐसे ही अगर ऊपर ऊपर से सुनी तो तुम्हारे समझ में आएंगी तब ये पहेली जैसी लगेंगी इधर कुछ सीधी साफ है पहेली कुछ भी नहीं अगर तुम समझने को बुद्धि से मत जोड़ो तो ये बिल्कुल आसान है ये सीधे सीधे सूत्र है अगर बुद्धि से जोड़ो तो कठिनाई बढ़ जाती है कोई भी चीज को बुद्धि से जोड़ो वो पहेली हो जाती है। उसका कारण क्योंकि बुद्धि एक आयामी है वो एक दिशा में देखती है अगर वो दक्षिण में देखती है तो दक्षिण की तरफ देखती तुमने सुना होगा शिकारियों जंगल में खतरनाक जानवर होता है गेंडा किसी पर हमला करे तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं जरा सा जिस तरफ वो आ रहा है उससे हटके खड़े हो जाना जरूरी क्योंकि वो एक आयामी वो सीध ही चला जाता है अगर तुम उसके रास्ते पे ना पड़े तो वो देख ही नहीं सकता उसकी गर्दन नहीं मुड़ती उसकी गर्दन बड़ी मोटी बुद्धि की गर्दन भी गंडे जैसी है एक आयामी तुम तुम्हें जरी बच के खड़े तुम हो गए तो गंडा देख ही नहीं सकता उसकी बस एक ही दिशा है जिस तरफ वो जा रहा है उसकी दिशा पे जो पड़ जाए बस वही है बाकी जो उसकी दिशा पे ना पड़े वो नहीं है बुद्धि एक आयामी है वो एक तरफ जाती है जैसे बुद्धि कहती अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी बात साफ है कि अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जो जोर से पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी ये एक आयाम हुआ इसमें एक विपरीत आयाम भी है वो बुद्धि को पता नहीं कि अगर बहुत जोर से पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा जितने जोर से पकड़ोगे उतने जल्दी थक जाएगा और जब हाथ थक जाएगा तब छोड़ देना कोई रास्ता न रह जाएगा तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा तो लाव से बुद्धि से बिल्कुल भिन्न आयाम की बात कर रहा है वो कह रहा है अगर बहुत जोर से पकड़ा तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पकड़ की एक सीमा है तुम कभी गौर करो मुट्ठी बांधो जोर से बांधते चले जाओ बांधते चले जाओ जितनी तुम में ताकत हो पूरी लगा दो तब तुम एक अनूठा अनुभव करोगे सब ताकत चुक जाएगी तुम पाओगे तुम्हारे बिना कुछ ये मुठ्ठी खुल रही तुम खोल नहीं रहे क्योंकि अब तो खोलने की भी ताकत नहीं है वो भी तुमने बांधने नहीं लगा दी थी कभी करके प्रयोग देखो कि बांधते जाओ मुठी को बांधते जाओ सारी ताकत लगा दो मुठ्ठी पर और जरा भी खुलने का उपाय मत दो थोड़े ही क्षणों में तुम थक जाओगे और तुम पाओगे शिथिल होती जा रही मुठ्ठी उंगलियां अपने आप खुल गई अब तुम्हारा कोई बस नहीं लाओस से कहता है जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती यही तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे हो रहा है लेकिन वो बुद्धि का गेंडा तुम्हें सुनने नहीं देता क्योंकि उसके मार्ग पर ये चीजें पड़ती नहीं उसका तर्क सीधा साफ है कि जो पकड़ना है जोर से पकड़ना नहीं छूट जाएगा अगर कोई चीज छूट जाती है तो बुद्धि कहती देखो पहली का जोर से पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी अगर कोई चीज बिगड़ जाती तो बुद्धि कहती है पहली का करते कभी ना बिगड़ती और लाउ से कहता है कि तुम्हें ख्याल नहीं है कि चीजें अपने आप हो रही है तुम्हारे करने से क्या हो रहा है तुम करने से बिगाड़ ही सकते हो और तुमने अगर ज्यादा करने की कोशिश की तो ज्यादा बिगाड़ दोगे इसलिए कर्मठ लोगों से ज्यादा उपद्रवी लोग कहीं भी नहीं होते उनसे तो आलसी भी बेहतर कम से कम किसी का कुछ बिगाड़ते तुम्हें कर्मठ आदमी तो सुबह से झंडा लेके निकलता है उसको सुधार करना संसार बदलना किसने तुम्हें कहा कि तुम संसार बदलो किसने तुम्हें ये अधिकार दिया तुम स्वयं अपनी नियुक्ति कर लिये हो संसार बदलने के लिए कोई क्रांति करनी कि दुनिया भ्रष्ट हो रही भ्रष्टाचार से मिटा, मिटाना हजारों हजारों साल करके भी आदमी क्या कर पाया कौन सी चीज कर पाया चीजें अपने स्वभाव से चल रही है तुम्हारे किए कुछ होता है तुम परेशान हो हो, हो, हो लेते हो। बड़ा मचाते हो। पसीने पसीने हो जाते, तो मुफ्त ही शहीद हो जाते और तुम्हारे उपद्रव के कारण बहुत से लोग जीवन में अर्चन अनुभव करते वो अपने सीधे मार्ग से जा रहे थे वो जयप्रकाश के पीछे चलने लगते भ्रष्टाचार मिटाने वो बेचारे अपना दुकान करने जा रहे थे अपनी पत्नी के लिए दवा लेने जा रहे थे अब उनको ख्याल हो गया कि भ्रष्टाचार मिटाना अगर दुनिया से क्रांतिकारी विदा हो जाए दुनिया में बड़ी शांति हो जाए और दुनिया से अगर समाज समाज सुधारक उठ जाए तो समाज अपने आप सुधर जाए मगर बुद्धि कहेगी ये कैसे हो सकता है इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा है और आप उल्टी बात समझा रहे हो जब इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा तो बिना किए कैसे होगा तुम्हारी हालत वैसी है जैसे छोटा बच्चा एक पौधा लगा देता बार बार निकाल के देखता है बीच को के अभी तक अंकुर आया कि नहीं फिर घड़ी भर बात पहुंच जाता है अगर किसी तरह अंकुर निकल भी आया जो कि पहले तो मुश्किल ही है क्योंकि जब बार बार तुम बीज निकाल कर देखोगे अंकुर निकलेगा कैसे कुछ तो मौका दो उसको अपने आप होने का वो तुम तो मौके नहीं दे रहे और बच्चा तो जल्दबाजी में होता है सभी जल्दबाजी में जो है बच्चे हैं बचकाने अगर किसी तरह अंकुर निकल आया बच्चा भूल चुक गया कहीं छुट्टी पे चला गया कुछ हो गया और किसी तरह अंकुर आया बच्चे के बावजूद बच्चा रहता तब तो, तो निकलना मुश्किल ही था तो अब बच्चा जल्दी में उसको वो खींच के बड़ा करना चाहता है कि जल्दी से खींच के बड़ा कर दे जैसे कोई पौधे में स्प्रिंग लगा हो कि तुम उसे खींच लो वो बड़ा हो जाए या जैसे कि पौधा कोई इलास्टिक का धागा हो कि तुम खींच लो वो बड़ा हो जाए बच्चा खींचतान में उसको तोड़ डाल रोएगा चिल्लाएगा कि मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रहा था इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी हो जाए फूल लग जाए पौधा अपने से बढ़ता है नदियां अपने से बहती तुम्हें कोई धक्का देने की जरूरत थोड़ी बच्चे अपने से बड़े होते तुम्हें बड़े करने की जरूरत थोड़ी जीवन अपने से चलता है तुम नहीं थे तब भी चल रहा था तुम नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा क्रांतिकारी मुझसे बीच में शोरगुण मचा ये एहसास कर लेता अपने भीतर कि मेरे बिना सारी दुनिया नरक में चली जाएगी कोई कहीं नहीं जा रहा है क्रांतिकारी आते हैं और चले जाते हैं संसार अपने ढंग से चलता रहता है बुराई को कोई कभी मिटा नहीं पाया क्योंकि बुराई भलाई का अनुसंगिक अंग है रामानंद को कोई कभी मिटा नहीं पाया क्योंकि रामलीला ही मिट जाये रामानंद के साथ चलती है ज्ञान देखता है इस सत्य को कि चीजें अपने से होती है कबीर ने कहा अन किए सब हो तुम करने की व्यर्थ झंझावात न मत पड़ जाते और जो सत्य है बाहर के संबंध में वही सत्य भीतर के संबंध में भी लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं काम वासना को कैसे विजय करे क्या करे ब्रह्मचर्य को कैसे लाएं मैं उनसे पूछता हूं काम वासना को तुम लाए थे हम तो नहीं लाए जिसको तुम नहीं लाए उसको तुम मेटा कैसे सकोगे जिसने आते वक्त तुम्हारी आज्ञा नहीं मांगी जिसका प्रारंभ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका अंत तो तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकेगा कहा से काम वासना आई कहते हमें कुछ पता नहीं किसने तुम्हें दी है कहते आप भी कैसी बातें पूछते है प्रकृति से आई प्रकृति ही वापस लेती जहां से चीजें आती हैं वही वापस जाती जिसके किए आती हैं उसके किए वापिस लौट जाती तुम क्यों बीच में व्यर्थ ही अपने को खा कर लेते हो क्रोध मिटाना है लोग पूछते तुम लाए थे कब खरीद लाए खरीदा होता वापिस भी कर देते बनाया होता मिटा देते तुम्हारे हुआ होता तुम्हारे हाथ से अन हुआ हो जाता तुम सीधी सी बात क्यों नहीं देखते तुम क्यों व्यर्थ ही दाल भात में मुसरचंद चीजें सीधी चल रही तुम उसमें बीच में क्यों आते हो क्रोध है किसी के हटाए कभी नहीं हटा और जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुम निराश मत हो जाओ कोई कभी क्रोध को नहीं हटा पाया कोई कभी काम वासना को नहीं हटा पाया लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो और मुंह से होना बंद कर देते हो अचानक तुम पाते हो कि बहुत सी चीजें हटनी शुरू हो गई प्रकृति सब अपने से ही करती रहती है जिस दिन तुम इतने शांत हो जाते हो और ये समझ लेते हो कि मेरा होना मेरा करना किसी भी मूल्य का नहीं उसी दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। उसी दिन दिन तुम कहां रहे? जिस दिन तुमने इस सत्य को समझ लिया कि सब हो रहा है मेरा कुछ करने का सवाल ही नहीं मैं खुद भी अपने को नहीं बनाया हूं अचानक तुमने पाया है की तुम हो जन्म हुआ अचानक एक दिन पाओगे की विदा हो गए अचानक सब ठाट पड़ा रह जाए, जब बाहन चलेगा बन जाएगा न तो आते वक्त तुमसे कोई पूछता न जाते वक्त तुमसे कोई पूछता है। तो तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ लेते हो कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं और यही परम धर्म है जिसको समझ में आ गया कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं इसी परम धर्म को लाने के लिए कई प्रयोग किए गए भाग्य का सिद्धांत सिर्फ एक प्रयोग है इसी को लाने के लिए कि सब भाग्य से हो रहा कृष्ण ने अर्जुन से यही गीता में कहा कि तू सब कर्म परमात्मा पे छोड़ दे वो जो करवाए तू कर तू अपने को बीच में मत ला कृष्ण की पूरी शिक्षा यही है कि तू मूसर चंद्र मत बन उसने मार रखा है इन लोगों को पहले से ही जो आज इस युद्ध में आके खड़े हुए की मरने की घड़ी आ गई उसका खेल तू बीच में मता तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त है वो तेरे कंधे पर ते रख के धनुष को चला रहा है उसको चलाने दे कंधा भी तेरा कहां है वो भी उसी का बनाया हुआ है और तू भी तेरा कहां है वो भी उसी का है इस तरफ जो खड़े हैं युद्ध के मैदान में वे भी उसी के हैं उस तरफ जो खड़े हैं वे भी उसी के हैं कथा भी उसी की लिखी है खेल भी उसी का है मंच भी उसी का है नाटक नाटक के पात्र सब उसी के है और उसमें ही इस तरफ एक तरह की शक्ले बना रखी है और उस तरफ दूसरी तरह की शक्लें बना रखी है तू बीच में मता सारे जगत के धर्म का सार ये है कि तुम्हें एक बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता और फिर सब होना शुरू हो जाता है और फिर जो कुछ भी होता है वही तृप्ति देता है क्योंकि तो जब मेरे करने का कोई सवाल नहीं तो कैसा विषा कैसी हार कैसी सफलता कैसी असफलता जो वही कर रहा है तो वही हारे वही सफल हो वही असफल हो वो जाने हिसाब किताब वो रखे अगर सभी धागे उसी के और हम उसके धागों में लटकी कठपुतलियों के भांति हैं, तो फिर क्या प्रयोजन है भूल चूक उसकी प्रशंसा निंदा हो उसकी हम अपने को बिल्कुल अलग ही कर लेते और जैसे जैसे ये समझ गहन होती वैसे वैसे अहंकार छोटा होता जाता है जिस दिन ये बात पूरी दिखाई पड़ जाती है कि अपना कुछ भी नहीं हम भी अपने नहीं उसी दिन अहंकार विसर्जित हो जाता है और बिना अहंकार के न काम हो सकता है न क्रोध हो सकता है बिना अहंकार के ना लोभ हो सकता है ना मोह हो सकता है बिना अहंकार के न ग्रस्थी है न साधुता है बिना अहंकार के न बुरा है न भला है विभाजन का मूल आधार ही टूट गया और तब तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा तब तुम साक्षी ही रह गए और ये साक्षी होना ही परम मंजिल है करता होना भ्रांति है साक्षी होना ज्ञान है बाहर या भीतर समाज में या व्यक्ति में दूसरे में या अपने में तुम ज्यादा से ज्यादा साक्षी हो तुम्हारी पत्नी क्रोध करती क्या कर सकते हो कुछ मत करो किया कि उपद्रव बढ़ेगा करने से और आग में घी पड़ेगा तुम कुछ मत करो तुम करी क्या सकते हो इस पत्नी को तुमने बनाया नहीं जिसने बनाया वो जाने ये पत्नी तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु तो नहीं है कि तुम उससे रंग रोगन दे दो बदल दो इसकी अपनी जीवन यात्रा है और क्षण भर का खेल है कि रास्ते पर तुम दोनों मिल गए हो कि किसी पुरोहित ने एक नाटक रचा दिया और साथ चक्कर लगवा दिए राह पर मिल गए थे राह पर थोड़ी देर साथ हो अलग हो जाओगे दोस्ती क्षण भर की साथ चलना क्षण का है उसकी अपनी यात्रा है तुम्हारी अपनी यात्रा है अगर वो क्रोधित होती तो वो जाने तुम क्या कर सकते हो तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो तुम तुमसे सहमत करना उसको सुधारने की क्यूँकी मैं देखता हूँ हजारों ग्रस्तियां इसलिए बर्बाद हो गई है हो रही कि या तो पत्नी पति को सुधार रही या पति पत्नी को सुधार और इस सुधारने के धंधे में पत्निया बहुत ही कुशल हैं पतियों को सुधारने में लगी तुम न तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा करना क्योंकि कौन किसको सुधार पाया है बाप भी बेटे को नहीं सुधार सकता छोटा सा बेटा अभी कोई भी ताकत नहीं लेकिन उसको भी कोई सुधार नहीं सकता सुधारा कि तुम बिगाड़ोगे तो कहता है जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है जिस बात ने सोचा कि बेटे को सुधारना उसने बिगाड़ा अच्छे बाप अनिवार्य रूप से बुरे बेटे के जन्मदाता हो जाते जिस पत्नी ने सोचा कि सुधारना कि संबंध नष्ट हुआ कल है शुरू हुई जिस समाज ने सोचा कि सुधारना है ये करना है वो करना है जिस समाज में भी सुधारक और क्रांतिकारी पैदा हो गए वही समाज बर्बाद हो गए दुनिया अपने से चलती ये नदी अपने से बैठी तुम किनारे बैठ रहो तुम जितना मौज ले सको ले लो और अगर कर्ता का भाव चला जाए तो पत्नी जब क्रुद्ध होगी तब भी नाटक देखने में तुम तो मजा ले सकते हो क्योंकि जब अपने हाथ में ही कुछ नहीं तो ये भावभंगिमा भी प्यारी परमात्मा करवा रहा है देखो कि भली चंगी स्त्री बुद्धिमान बसन तोड़ रही ये खेल देखो कि गीता रामायण का अर्थ करके बता देती ज्ञान में कमी नहीं विश्वविद्यालय की उपाधि लिए बैठी और कैसा कृप्य कर रही जब ऐसा हो ऊपर देख कर उसको धन्यवाद देना कि खूब मदारी है तुम भले चंगे लोगों से क्या क्या करवा ले जब पति शराब्ती के घर आ जाए ऊधम करने लगे तब पत्नी को कहना चाहिए कि ऐसा बुद्धिमान आदमी जिसको कोई नहीं चला सकता जिसको कोई धोखा नहीं दे सकता वो खुद को अपने को धोखा देता है ऊपर देखते परमात्मा को धन्यवाद देना कि खूब खेल दिखा जरूर तेरा कोई राज होगा और हम क्या कर सकते तूने ही पिलाई है अन्यथा ये घटता ही क्यों जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे लगता है वही एक करता है और तब सब अहंकार लीन हो जाते और इस अहंकार लीनता का ही ये सारा उपाय अलग अलग दिशाओं से ज्ञानी बस एक ही चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार कैसे गल जाए तुम कैसे मिट जाओ तब फिर सब स्वीकार है बाहर भी भीतर भी ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर ही स्वीकार करोगे यही तो लाओसे की किमिया बड़ी अद्भुत है लाओ से कोई साधारण साधु नहीं है कोई साधारण चरित्रवान नैतिक पुरुष नहीं है। कोई पंडित पुरोहित नहीं है कि लोगों को चरित्र सिखा रहा है लाओ से तो लोगों को जीवन की परम दिशा दे रहा है जहाँ चरित्र दुष्चरित्र किसी चीज का कोई मूल्य नहीं लाओ से कहता ना तो दूसरे के साथ छेड़खान कर दूसरे को छोड़ दो उस पर बीच में बाधा मत डालो और यही लाव से अपने लिए भी कहता है अपने साथ भी बहुत छेड़छान मत करो क्रोध है इसको हटाना है कौन हो तुम हटाने वाले की काम वासना है इसे मिटाना है कौन हो तुम मिटाने वाले काम वासना से ही पैदा हुए हो रोए रोए में काम वासना भरी है कौन हो तुम मिटाने वाले कैसे तुम ब्रह्मचरी को लाओगे क्या करोगे नहीं अर्चन में पड़ जाओगे व्यर्थ ही अपने साथ लड़ने लगोगे और जीवन के जो क्षण उत्सव के हो सकते थे वे अपने ही साथ कलह में बीत जाएंगे स्वीकार कर लो और ये स्वीकार आत्यंतिक और परम ना करो न प्रशंसा करो जैसे हो राज्य रहो और दूसरे के लिए भी जैसे हो होने का मौका दो दूसरे को तेरी यात्रा पर है जो तुझे ठीक लगे तू कर जो मुझे ठीक लग रहा है वो मुझसे हो रहा है और ठीक हो गए ठीक लगने का भी क्या सवाल है जो हो रहा है वो हो रहा है जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तब कैसी अशांति होगी जब जो हो रहा है वो हो रहा है ऐसा भाव बैठ गया था था आ गई तो फिर कैसी अशांति कैसी नहीं और ये भी सब का खेल है। कहता है कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ अच्छा चरित्र पहन के रहो अहंकार कहता है तुम इतने बड़े कुल में पैदा हुए और शराब पीते अहंकार कहता तुम्हें यह शोभा नहीं देता तुम तो मंदिर में ही जचते हो तुम ऐसे बड़े घर में पैदा हुए और काम वासना से लिप्त हो तुम्हें तो ब्रह्मचरी शोभा देता ये सब अहंकार की ही बातें है इन सबको हटाओ हटाने का मतलब कुछ हटाने के लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब भ्रांतियां हैं। इनको हटाने के लिए धक्का देने की भी जरूरत नहीं सिर्फ समझने की कोशिश करो जीवन की धारा अपने आप बह रही है वृक्ष बड़े हो रहे हैं फूल लग रहे हैं आदमी में वासनाएं लग रही हैं, आकाश में तारे चल रहे हैं सब अपने से हो रहा है तुम नियंता नहीं हो निमित हो तो। विराट तुमसे कुछ करा रहा है तुम करो क्रोध करा रहा है क्रोध करो वासना में डाल रहा है वासना में गिरो जिस दिन उठाएगा उठाना न गिरना तुम्हारा है न उठना तुम्हारा है न तो गिरने में दीन बनो और न उठने में अकड़ लेना इसे समझ लेना क्योंकि अगर तुमने समझाया कि गिरने में दीनता है तो फिर जब तुम उठोगे तो अकल से भर जाओगे तो जो जो वासना में दीनता समझेगा ब्रह्मचर्य हो के अकल से भर जाएगा फिर उसकी चाल ही और हो जाएगी उसके दंभ का कोई ठिकाना नहीं सभी कुछ उसका है बुरा भला सभी उसी को दे दो जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है तुम बैठ रहो अपने भीतर के अंतर गुहा में तुम सिर्फ साक्षी रहो जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती इसलिए निरंतर यह होता है लेकिन तुम देखते नहीं ख्याल में नहीं लेते कि जो काम वासना से लड़ता है वह अक्सर काम वासना में फिसल जाता है जो क्रोध से भरता है और क्रोध से लड़ता है और क्रोध को दबाता है वो महाक्रोधी हो जाता नहीं तो दुर्वासा ऋषि कैसे पैदा हो चरित्र की बहुत पकड़ रखता है कभी उसके हाथ से शिथिल हो जाती आखिर पकड़ पकड़ के कोई चीज कितनी देर पकड़े रखोगे कभी तो हाथ को विश्राम देना पड़ेगा तो संत को भी छुट्टी लेनी पड़ती संतत्व से कभी तो उसको भी विश्राम करना पड़ेगा कब तक लड़ते रहोगे 24 घंटे तो कोई भी नहीं लड़ सकता बड़े से बड़ा योद्धा भी थकेगा थकेगा तो विश्राम में जाएगा तो संत ब्रह्मचर्य से लड़ेगा 12 घंटे 12 घंटे काम वासना में चित्त घूमता रहेगा 12 घंटे भोजन न करेगा उपवास करेगा तो 12 घंटे भोजन का चिंतन करेगा सपने देखेगा जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है कहता हम तुम्हें ऐसी कला सिखाते कि तुम्हारी पकड़ से कोई चीज फिसल ही ना पाए और वो कला ये है कि तुम पकड़ना ही मत फिर कोई चीज फिसलेगी कैसे तुम परिग्रह मत करना तो कोई तुमसे छीन कैसे सकेगा किसी को तुम जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करना नहीं तो को तुम जबरदस्ती पास रखना चाहोगे वो दूर चला जाए तुम पकड़ना ही मत अपने पास रखने के लिए फिर तुमसे कोई दूर ना जा सकेगा संत का जीवन बड़ा अतर्क है वो बुद्धि के गेंडे की चाल नहीं संत बहुआयामी वो जीवन के गहनतम को देखता है और देखता है कि बड़ी अजीब घटनाएं घटती अगर तुमने अपने प्रेम को पकड़ बनाया तुम्हारा प्रेम नष्ट हो जाएगा तुमने जिससे प्रेम दिया उसे अगर तुमने स्वतंत्रता भी दी दूर जाने की सुविधा भी दी वो तुमसे कभी दूर ना जा सकेगा उससे हम दूर जाना ही नहीं चाहते जो हमें दूर जाने की सुविधा देता है दूर तो हम उससे ही जाना चाहते हैं जो हमें पकड़ के पास रख लेना चाहता है खूटे में बांध देना चाहता है क्योंकि तो, हमारी चेतना स्वतंत्रता चाहती है जो बांधता है उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमें मुक्ति रखता है उससे मुक्त होने का क्या उपाय उसने हमें किसी ऐसी जंजीर से बांध लिया ऐसी सूक्ष्म और अदृश्य जंजीर जिससे छूटने का कोई उपाय नहीं उसने हमें स्वतंत्रता से बांध लिया इसलिए अगर तुम सच में ही प्रेम करते हो तो स्वतंत्रता देना नहीं तो जिसको तुम प्रेम करोगे वही तुमसे दूर जाएगा तुम्हारे पास अगर सच में ही कोई चीज हो तो तुम उसे दे देना ताकि तुम कोई तुम जो उसे छीन न सके तब तुम पहली दफा उसके धनी मालिक हो जाओगे अल्लाह उससे कहता था कि जब तक तुम कुछ देते नहीं तब तक, तक तुम उसके मालिक नहीं तुम्हारी पकड़ ही बताती कि तुम चोर नहीं तो पकड़ोगे क्यों जो अपनी ही है उसको पकड़ने की क्या जरूरत देकर ही पहली दफा तुम्हारी मालकियत पता चलती है ये बड़ी उल्टी बातें लगती हैं बुद्धि को लेकिन तुम्हारा हृदय समझ सकता है और तुम्हारे जीवन के अनुभव में भी इसकी छाप जगह जगह अगर तुम थोड़ा विमर्श करो विचार करो निरीक्षण करो तुम जीवन में भी पाओगे जिसको भी तुमने पकड़ रखना चाह वो तुमसे दूर जा चुका है बुद्धि कहती कि जरा जोर से पकड़ना था इसमें दूर चला गया अगर ठीक से काराग्रह बनाया हो और कोई भी रंध्र द्वार न छोड़ा होता बाहर निकलने का तो कैसे जाता और अगर तुमने और जोर से पकड़ा होता है तो वो और जल्दी चला गया होता क्योंकि कारागृह में कौन रहना चाहता है जिब्रान ने कहा है अपने बच्चों को प्रेम देना लेकिन अपने सिद्धांत नहीं प्रेम देना लेकिन अपना अनुभव नहीं प्रेम देना लेकिन बांधना नहीं मुक्त करना बच्चे तुमसे आते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं है तो वे भी विराट के इसलिए तुम कौन हो कि उनके ऊपर तुम आचरण का चरित्र का ढांचा बिठाओ तुम कौन हो उन्हें काराग्रह में डालने वाले और जितना बड़ा तुम काराग्रह बनाओगे उतने ही जल्दी वे छूट के बाहर हो जाएंगे और उचित है कि वे बाहर हो जाए नहीं तो वे मर जाएंगे ये उनके जीवन रक्षा के लिए जरूरी है कि वो हट जाए तुमने कभी गौर किया जीवन में तुमने जो जो चीज साधनी चाहिए वही टूट गई फिर भी तुम जागते नहीं क्योंकि बुद्धि का गेंडा एक एक ही बात कह चला जाता है। वो कहता और ठीक से साथ नहीं थी जो जो चीज तुमने बचानी चाहिए वही वही छूट गई जिस जिसको तुमने सदा के लिए संभालना चाहा था वो सदा के लिए खो गई फिर भी तुम जागते नहीं अगर तुम बुद्धि की सुनते जाओगे तो तुम्हें जाग देगी क्योंकि उसके पास एक निश्चित तर्क है उससे विपरीत उसे समझ में नहीं आता और जीवन एकांगी नहीं है जीवन अनेकांत है, जीवन बहुआयामी है वही बहु आयाम प्रकट कर रहा है वो कह रहा है कि विरोध नहीं है यहाँ यहाँ जीवन का सीधा सूत्र समझ लो जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है क्योंकि संत कर्म नहीं करते इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं क्योंकि वे पकड़ते नहीं इसलिए वे छूटने भी नहीं देते संत की पकड़ से तुमने छूट पाओगे तुम लाख उपाय करो वहां छूटने का उपाय ही नहीं क्योंकि पहले स्थान में वहां पकड़ ही नहीं है तुम भागोगे कहा तुम जाओगे कहां संत वही हो जिसके विपरीत जाने का तुम्हारे पास उपाय ही ना हो क्योंकि वो कोई सीमा ही नहीं बना था वो कहता है नहीं कि सीमा के बाहर मत जाना वो तुम्हारे आसपास कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता इसके बाहर मत निकलना, और जो भी लक्ष्मण रेखा खींचता हो समझ लेना मित्र नहीं है शत्रु है क्योंकि अंततः संत तुम्हें स्वतंत्र करना चाहेगा तुम्हारी स्वतंत्रता ही परम लक्ष्य तो तुम्हें इस तरह का प्रेम देगा जिसमें पकड़ना हो तुम दूर जाना चाहोगे तो तुम्हें साथ देगा कि जाओ तुम्हें पूरा सहयोग देगा दूर जाने में भी और तब तुम उससे दूर ना जा सकोगे कैसे जाओगे तुम? कहा जाओगे ऐसी कोई भी दूरी नहीं है जहां तुम उसे साथ ना पाओगे क्योंकि वो दूर जाने में तुम्हें साथ देगा अगर मां और बाप इस राज को समझ ले कि बेटे को दूर जाने देने में साथ दे तो सदा बेटा पास रहेगा क्योंकि जहां भी रहेगा पास रहेगा लेकिन माँ बाप बुद्धि को सुनते लक्ष्मण रेखा खींचते हर जगह निशे खड़ा करते बागुड़ लगाते कि कहीं बाहर में चले जाना अब तब एक दिन वो अचानक पाते कि घोंसला खाली पड़ा है पक्षी उड़ चुके तब वे रोते मैं अनेक लोगों को उनकी वृद्धावस्था में एक ही रोग से पीड़ित देखता हूं वह रोग है कि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया तुमने पकड़ा क्यों नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हें छोड़ते कैसे तुमने पकड़ा इसलिए ही छोड़ दिया लेकिन बुद्धि कहती पकड़ में कमी रह गई और ठीक से पकड़ना था पहले कहा था कि अच्छी तरह पकड़ो नहीं तो छूट जाएंगे तब तुम पछताते हो और रोते हो और ये बुद्धि का जाल जन्मों जन्मों से चल रहा है और इसके दुष्ट चक के तुम बाहर नहीं आ पाते संत कर्म नहीं करते इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं है संत बिगाड़ ही नहीं सकता क्योंकि संत सुधार नहीं तुम्हारी सभी धारणाएं लाव से संत को समझने में बाधा बनेगी क्योंकि तुम सोचते हो संत वही है जो सुधारता है संत वही है जो सारे संसार के उद्धार के लिए पैदा हुआ है इससे ज्यादा झूठी कोई बात नहीं संत किसी का उद्धार नहीं करना चाहता उद्धार करने वाले ही तो उपद्रव खड़ा कर देते संत तो तुम जो भी होना चाहते हो उसमें तुम्हें सांस देता है ऐसा हुआ कोई दो सप्ताह पहले एक वृद्ध साझ को मुझे मिलने आए थे और एक युवक ने पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूं आप क्या कहते मैंने कहा कर जरूर करो और मैंने उसे कैसे वो लड़की जो ने क्या करे सब बताया वो वृद्ध तो बड़े बेचैन हो गए उन्होंने कहा कि मेरी समझ के बाहर संत तो मनुष्यों को वासना से उठाने के लिए और इस युवक को आप क्यों भटका रहे इसको सचेत करें कि शादी करना ठीक नहीं और जब वो पूछने आपसे आया है और निर्णय आपसे छोड़ रहा है तो आप उसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो मुझसे पूछने ही इसलिए आया है क्योंकि अगर वो शादी ना करना चाहता है तुम पूछने का कोई सवाल ही ना था वो पूछने इसलिए आया है और अगर मैं कहूं मत कर तो मैं उसे करने के लिए और भी आकर्षित करूंगा और अगर वो मेरी मान ले और ना करे तो जीवन भर पीले और तो परेशान रहेगा क्योंकि देवा एक अनुभव है जिससे गुजरना जरूरी है आंख से भरा है थकोले पड़ते ही लेकिन उनके बिना कोई प्रौढ़ता भी नहीं आती दूसरे से गुजरना जरूरी है ताकि तुम अपने पे आ सको बहुत से दरवाजे खटखटाने पड़ते तभी अपना घर मिलता है और ये अभी बूढ़ा नहीं है आप बूढ़े हैं आप उस अनुभव से गुजर चुके हैं आपको उसकी जलन याद है आप दूध के जले हैं आप छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं इसको भी जलने दे तो मेरा कुल काम इतना है कि मैं इसको वो सब कहूं जिससे इतना न जल जाए कि लौटने का उपाय ना रहे जले अनुभव से गुजरे लेकिन जीता हुआ वापस लौट आए नष्ट न हो जाए उस अनुभव में बस इतना ही मेरा काम है ये जो भी करना चाहता है उसमें मैं सहयोग दू अगर चोर भी मुझसे पूछने आए कि मैं कैसे चोरी करूं तो मैं उसे सम्यक चोरी का रास्ता बताऊंगा ऐसी चोरी का रास्ता कि वो करे भी और खो भी न जाए और एक दिन चोरी कर करके ही अचोर हो जाए एक दिन चोरी के अनुभव से ही ऊपर उठे कमल कीचड़ से ऊपर उठता है अचौरी चोरी से ऊपर उठता है ब्रह्मचरी का फूल कामवासना की कीचड़ में ही खिलता है और जो कीचड़ से ही वंचित हो गया उसमें फिर फूल कभी ना खिल सकेगा और मैं कौन हूं इसको रोकने वाला जो जहां जाना चाहता है मैं तो उसे दिया दे दूंगा बे शर्त की जहां भी जाए दिए की रोशनी पड़ते रहे चोरी करने जाए तो दिया दे दूंगा कि चोरी पर तो रोशनी पड़े रास्ता अंधेरा ना हो काम वासना में जाए तो दिया दे दूंगा रोशनी रहे रास्ते पर तो। क्योंकि असली सवाल यही है कि तुम जो भी करो अगर होश और रोशनी से करो तो तुम्हें कुछ भी बांधना सकेगा एक न एक दिन रोशनी तुम्हे सब नर्कों के बाहर ले आएगी इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम क्या मत करो सवाल यह है कि बस पूर्वक करो संत सुधारते नहीं इसलिए वो बिगाड़ते नहीं और जो सुधारने की कोशिश में लगे हैं वो बिगाड़ने के मूल आधार और जितना ही तुम्हारे तथा कथित साधु जो संत नहीं है जो खुद भी किसी दूसरे के द्वारा सुधारे गए यानी गहरे में बिगाड़े गए जो खुद अपने अनुभव से तेरे नहीं हैं, फूल नहीं बने जो उधार है जो किसी सुधारक के चक्कर में पड़ गए और किसी ने जिन्हें सुधार कर रख दिया है बस ऊपर ऊपर उनका सुधार अपन है भीतर भीतर सब कचरा इकट्ठा है ये लोग दूसरों को सुधारने में, में लगे एक बात ध्यान रखना जिस बीमारी से तुम परेशान होते हो तुम उसे फैलाने में लगते हो संक्रामक हो जाती इन्होंने काम वासना को दबा लिया इन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम ले ली ये पूछ कटा बैठे अभी तुम्हारी पूछ पिन की नजर है और जब तक तुम्हारी ना काट दें तब तक इनको चैन नहीं क्योंकि तुम्हारी भी पूछ कट जाए तो तुम भी इनके पूछ कटे समाज के हिस्से हो जाते फिर तुम भी दूसरों की काटने में लग जाओगे तो उस लोमड़ी की कहानी पढ़ी ना जो पूछ कटा बैठी थी किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई गुरु तो सभी जगह हैं मनुष्यों में भी हैं लोमड़ियों में भी हैं वो किसी और गुरु से कटा चुके थे तो उसने कहा कि जब तक पूछ न कटाओ तब तक, तक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता और कष्ट से तो गुजरनी पड़ता है तपस्या करनी ही पड़ती बिना त्याग किए कहीं कुछ मिला है और पूछ को छोड़ो और पूछ में है भी क्या व्यर्थ ही लटकी है किसी काम की भी नहीं है और हम देखो इसी को कटा के ज्ञान को प्राप्त हुए हमारे गुरु भी इसी को कटा के ज्ञान को प्राप्त हुए और ऐसा सदा से चला आया बातों में पड़ गई लोमड़ी पूंछ कटा बैठी कटते ही उसे समझना आया मिला तो कुछ नहीं पूंछ पर कट गई अब दो ही उपाय रहे या तो वो साफ साफ कह दे और लोमड़ियों को भी मत कटाना लेकिन तब अपने अहंकार को बचाने का कोई उपाय न रहा लोग हंसेंगे लोमड़िया हसेंगे और कहेंगे ये पूंछ कटा बैठी गुरु से कहा मिला तो कुछ नहीं गुरु ने कहा हमको क्या कुछ मिला मगर अब किसी से कहने में कोई सार नहीं अब तुम भी लोगों को समझाओ कि कटाव पूछ मिला किसको मिला किसी को भी नहीं ये सदा से ऐसे ही चला सलाह लेकिन जब हम फंस गए तो एक ही रास्ता है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का कि अब तुम इसको छिपा दो अपने दर्द को भीतर कर रखो मुस्कुराओ लोमड़ियों को समझाओ कि कटाव पूछ जब तक हर लोमड़ी की पूछ न कट जाए तब तक अपनी कोई सुरक्षा नहीं प्रतिष्ठा नहीं हम मारे गए सब जगह यही चल रहा है तुम जाते हो साधु के पास उसने संसार छोड़ दिया वो देख के तुम्हें कहता छोड़ो संसार पत्नी घर बच्चे यही तो जंजाल है बात भी जचती है क्योंकि तुम भी तो मुसीबत झेल रहे हो जंजाल तो है और यह आदमी शांत बैठा है तुम्हें तो पता नहीं कि इनकी पूछ कट गई और ये आदमी भीतर बड़ा परेशान है इसके मन में गृहस्थी कई विचार उठते हैं ये बार बार स्त्री के संबंध में सोचता है बार बार अपने को समझाता है कि अब ठीक नहीं प्रतिष्ठा की बितरी से पीछे लौटना लोग हंसेंगे जग हंसाई होगी लोग कहेंगे भ्रष्ट हो गए तुम मौका भी नहीं देते कि कोई आदमी की पूछ कट जाए और वो वापस आए तो तुम उसे स्वीकार भी ना करोगे एक जैन साधु मुझसे पूछने आए थे तो मैंने उनसे यही कहा कि जो सत्य है उसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला इस सब उपवास त्याग धद्रव से छोड़ दो उन्होंने कहा छोड़ तो नहीं लेकिन अभी जो लोग मेरे पैर छूते हैं, वो मुझे जूते मारेंगे वो कहेंगे भ्रष्ट हो गया बड़ा मजेदार दुनिया है यानी ईमानदार आदमी को अगर ये कहते कि मुझे कुछ नहीं मिला तो लोग कहेंगे तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुम पापी हो तुमने ठीक से प्रयास नहीं किया कहीं ऐसा हो सकता है कि इतने दिन से और इतने पूछ लोग और किसी को न मिला हो सदा से जो चली आ रही सनातन जो धर्म उसमें तुम्हें नहीं, नहीं पैदा हुई तुम्हारे पाप कर्मों का बाधा पड़ रही है तुम ही गड़बड़ हो लोग ये कहेंगे तो मन का तुम करते क्या हूं मैं भी वही समझा रहा हूं लोगों को जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला रोज दिन भर समझाता हूँ रात भर से ठोंकता हूं कि क्या मामला हो गया? और ये भी मैं जानता हूं इनको समझा के मैं ज्यादा से ज्यादा यही करवा सकता हूं जो मैंने किया है डर भी लगता है पाप भी है लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं अगर मैं छोड़ भी दूं, अभी मैं सब तरह की प्रतिष्ठा का पात्र तो अगर मैं छोड़ दूं, तो मुझे कोई पचास रुपए की नौकरी यही भक्त नहीं दे सकेंगे जो अभी मेरे पैर छूते हैं और आज लाखों रुपए लाकर रखते फिर भी मैंने कहा कि तुम आदमी ईमानदार अगर हो तो एक कष्ट गुजर जाओ छोड़ दो देखें क्या होता है सच में उसने छोड़ दिया और वही हुआ जो उसने कहा था सारे जेन्यू उसके पीछे पड़ गया कि वो भ्रष्ट हो गया पापी है संसार में वापिस लौट आया एक सभा में हैदराबाद में मैं बोल रहा था तो वो भ्रष्ट जनियों की नजरों में पूछ करता आदमी वो भी मौजूद था वो मेरे साथ ही सभा मंत्र आया और मेरे साथ ही मंच पे जाकर बैठ गया वो जनियों का मंदिर था वहां उपद्रव मच गया वो मेरे वजह से कुछ कह भी नहीं सके लेकिन खुशर फुसर शुरू हो गई कि आदमी मंच पर नहीं होना चाहिए आखिर मेरे पास चिट्ठी आई कि आ और सब ठीक है इस आदमी को यहां से हटाइए ये आदमी भ्रष्ट है मैंने उनको बहुत समझाया कि आदमी भ्रष्ट नहीं है बहुत ईमानदार है और असली त्याग इसने अब किया है कि ये हिम्मत उसने जुटाई क्योंकि मैं तुम्हारे दूसरे साधुओं को भी जानता हूं उनसे भी मेरी अंतरंग बातें हुई हैं और उनको मैंने इसी हालत में पाया है लेकिन ये आदमी ईमानदार है उन्होंने कही हम आप भ्रष्टाचार फैलवा रहे हैं इसको नीचे उतारो आखिर उन्होंने इतना उपद्रव मचाया कि वो चढ़ बैठे मंच पर उस आदमी को खींच लिया नीचे उसकी मारपीट कर दी और वो आदमी सच में ईमानदार है जब नहीं मिला कुछ तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिला लेकिन ईमानदारी की थोड़ी पूजा है बेईमान पूजे जाते ये कटी पूछ वाली लोमड़ी अगर लोगों से जाके कहेगी कि हम फिजूल कट गए तो मत कटवाना तो लोमड़िया ही इस पर हंसेंगी कि ऐसा कहीं होता है सनातन से पूछ करते हुए लोग ज्ञान को उपलब्ध होते रहे बड़ा दुष्ट जाल है तुम भी जानते हो कि तुमने भी बहुत उपाय करके देख लिए वो व्यर्थ जाते फिर भी तुम किसी को कहते नहीं कि वो व्यर्थ जाते तुम भी अपने मन को समझा लेते हो कि चुप ही रहो क्योंकि लोग यही कहेंगे उपाय तो गलत हो ही नहीं सकते तुम ही गलत होगे okay. अपने को ढां हुए हो लाओ से उसी को संत कहता है जो तो किसी को सुधारने में उत्सुक और इसलिए किसी को बिगाड़ने का कारण नहीं बनता संत की तो भावदशा ये है कि जो हो रहा है उसे वो और सुगमता से होने के लिए तुम्हें मार्ग दे और तुम्हें सहयोग दे कि ठीक है तुम पश्चिम जा रहे हो जाओ मेरे आशीर्वाद और पश्चिम में मैं भी गया हूं उस रास्ते पे ये ये कठिनाइयां हैं बस सबको तो ठीक और उससे लौटने के उपाय हैं ख्याल में रखना कभी जरूरत पड़े तो लेकिन जहां जा रहे हो जाओ क्योंकि दूसरे की नियति में जरा भी अड़चन डालनी पाप है दूसरे के अपनी यात्रा पथ में जबरदस्ती करनी उपद्रव है और जो भी जबरदस्ती करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो खुद अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और वही वो, वो दूसरों के साथ करना चाहेंगे इससे तुम नियम समझ लो कि जिस आदमी ने अपने साथ जबरदस्ती की है वो दूसरों के साथ जबरदस्ती करेगा क्योंकि हम जो अपने साथ करते हैं वही हम दूसरों के साथ करते हैं और जिस आदमी ने अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जिसमें स्वाभाविक रूप से सरलता से है सत्य की की है जो है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता और असहज कहीं कोई समाधि होती सहज ही समाधि है संत तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता ये बड़ा कठिन है हमें समझना क्योंकि संत की हमारी धारणा यही है कि वो हमें सुधारता है उसके पास जाओ तो वो सुधारेगा जब सुधरना हो तो उसके पास जाओ वो जैसे कोई चिकित्सक है जब तुम बीमार हो तब जाओ वो तुम्हारा इलाज करेगा नहीं संत का होना सिर्फ एक ही अर्थ रखता है और वो अर्थ ये है कि जैसा सरल वो हो गया है वैसा ही सरल होने की तुम्हें भी वो सुविधा जुटा दे सरलता का अर्थ है कर्म नहीं साक्षी कर्ता नहीं दृष्टा मनुष्य के कारबार अक्सर पूरे होने के करीब आकर बिगड़ते आरंभ की तरह ही अंत में भी सचेत रहने से असफलता से बचा जा सकता है इसलिए संत सिर्फ एक ही सूत्र देते हैं दिया देते हैं कि तुम सचेत रहो तुम जहां भी जाओ तुम जो भी करो सचेत रहो बुरा करने का मन नहीं करो कि तुम कर क्या सकते हो अब इस मन आज नहीं कल फूटेगी तुम करो लेकिन सचेत होकर करो अब बड़ी अद्भुत है सचेत होने की क्योंकि जैसे ही तुम सचेत होते हो बुराई अपने आप कम होती जाती सचेत रहकर कभी कोई बुरा कर सकता है सब बुराई बेहोशी में होती है। सब बुराई एक तरह का पागलपन है सब बुराई तुम जब होश खो देते हो तभी संभव है इसलिए एक ही सदगुण संत देते हैं कि तुम जाके रहो तुम होशपूर्वक करो तुम जो भी करो काम वासना में जाओ तो होशपूर्वक जाओ उसे भी ध्यान बनाओगे और वो पार होना अलग होगा वो दमन न होगा वो अनुभव से पार होना होगा वो अतिक्रमण अद्भुत है उस अतिक्रमण में कोई वंश न होगा वो अतिक्रमण ऐसा ही सहज जैसे फूल लगते हैं, कोई लगाता थोड़ी जैसे घास बढ़ती है अपने आप। फकीर कहते हैं, आपकी ग्रोस बाइट कुछ करना थोड़ी होता है घास ही ब्रह्मचर्य अपने से बढ़ता है होश हो सो तो करुणा अपने से बढ़ती है होश हो सो तो अहिंसा अपने आप आती है कोई व्रत नियम थोड़ी लेने पड़ते कोई ठोक है घृणा से भला भर जाए प्रेम से भरने का यह रास्ता नहीं संत तो एक ही बात कहते हैं कामना रहित होने की कामना करते हैं ये भी सब कामनाएं है कि मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊं कि मैं मोक्ष पालू कि ब्रह्मचर्य मेरे जीवन में फलित हो जाए ये भी सब कामनाएं हैं ये भी सब वासनाएं ये भी सब इच्छाएं संत तो एक ही कामना करते हैं कामना रहित होने की और कामना रहित होना होश की छाया से फलित होता है क्योंकि जितना जितना तुम होश पूर्वक कामना में उतरते हो उतना ही उतना तुम पाते हो कैसा पागलपन ये तुम क्या कर रहे हो भीतर से दौड़ उठती वासना के बीच दग्ध हो जाते होश की अग्नि में वासना के बीच दखल हो जाते हैं और जिस दिन तुम कामना रहित हो उस दिन को ईश्वर की कामना थोड़ी करनी पड़ती कि मोक्ष की कामना करनी पड़ती कामना रहित होना मुक्ति है कामना रहित हो जाना मोक्ष है कामना रहित हो जाना ईश्वर हो जाना है इसलिए ईश्वर इस की कामना शब्द गलत है मोक्ष की कामना शब्द गलत है अब तुम फर्क समझ लो गुम्हारा साधु मोक्ष की कामना कर रहा है पहले संसार की कामना कर रहा था अब किसी ने कामना बदल गई ऑब्जेक्ट बदल गया कामना का विषय बदल गया कल धन चाहते थे अब आत्मा चाहते हैं कल यश चाहते थे अब परमात्मा चाहते हैं कल साम्राज्य चाहते थे अब मोक्ष चाहते हैं लेकिन चाहे जारी यही असली साधु और नकली साधु का फर्क है। चाहे जारी धार्मिक रंग हो गया चाहे पर लेकिन चाहे जारी ये झूठा साधु है ये जीवन से साधुता को उपलब्ध नहीं हुआ यह किसी का उपदेश सुन के साधु हो गया किसी ने इसका सिर मुंड दिया ये अपने अनुभव से नहीं आया है ये किसी की बात में पड़ देखो और सब तरफ जैसे बाजार में सेल्समैन जो चीजें बेचने की कला जानते हैं, वैसे ही मंदिरों मस्जिदों चर्चों में भी सेल्समैन बैठे उनका नाम पुरोहित पंडित पुजारी तुम जो चाहो कहो वो भी वहा धर्म बेच रहे दुकाने हैं। है, दुकानें हैं जहाँ संसार बिकता है दुकानें हैं जहाँ धर्म बिकता है और तुम संसार की दुकानों में भी लूटे जाते हो धर्म की दुकानों में भी लूटे जाते हो मैंने सुना कि दो सेल्समैन आपस में बात कर रहे थे एक ने कहा आज मैंने गजब कर दिया एक आदमी को जमीन बेची थी कि जा दी दिया पाठ जमीन तो उसने खरीद ली लेकिन दो दिन बाद संयोग की बात वर्षा हो गई और वो पूरा गड्ढा पानी से भर गया वो मेरे पास चिल्लाता चीखता चिखता आया कि इस जमीन का क्या करेंगे इसमें तो आठ फीट पानी भरा है तो झील हो गई इसमें कोई मकान बन सकता है कि खेती बाड़ी हो सकती है कुछ भी हो सकता तो मैंने उसे एक मोटर बोट भी बेच दी दूसरे ने कहा ये कुछ भी नहीं इससे भी बड़ी घटना आज मेरे जीवन में घटी एक औरत आई उसका पति मर गया है। तो मरते वक्त ड्रेस पहनानी पड़ती खास तरह तो मरकट पहुंचाने की एक पोशाक की जरूरत है मैंने दो बेच दी और उसको जज गई बात की तो बात ठीक है कि एक ही ड्रेस सदा पहने रहना तो दूसरी ड्रेस भी ताबूत में साथ रख दी बाजार में लूट है वहां दुकानदार तुम्हें चीजें बेच रहे हैं मंदिरों में लूट है वहां भी दुकानदार तुम्हें परलोक की चीजें बेच रहे हैं संत तुम्हारी वासना को एक दिशा से दूसरी दिशा में नहीं लगाता संत तो कहता है कि सभी वासनाएं एक सी हैं वासना का सब एक सा ही जाल है कामना का अर्थ है कि तुम जो हो उससे तृप्त नहीं कुछ और चाहते हो संत तो तुम्हें तो तुम जो हो उससे तृप्त होना सिखाते हैं। वो परितोष वो कंटेंटमेंट कि तुम जो हो ठीक हो तुम अपने होने से राजी हो ऐसा ही क्षण कामना रहित क्षण और उसी कामना रहितता में मोक्ष का फूल खिलता है उसी कामना रहितता में तुम अपने इस वरत्व को अनुभव करते हो उसी कामना रहितता में जीवन की आखिरी घटना घट गट जाती है जो न घटे तो तुम रोते रहोगे दुकानें बदलोगे मंदिर बदलोगे इस चर्च से उस चर्च में जाओगे ये सब फैलाओ संत कामना रहित होने की कामना करते हैं और कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य नहीं देते लेकिन तुम जिन साधुओं को जानते हो वो सब कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य देते वो कहते हैं तप करो तपस्या करो ये बड़ी कठिन है उपवास करो भूखे मरो ये बड़ी कठिन है क्योंकि कोई मोक्ष संस्था थोड़ी बहुत महंगी चीज अपना सब कुछ नष्ट करो तब मिलेगा संत कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजों को मूल्य ही नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कठिनता से जो अखनूर की कीमत है क्योंकि वो अकेला है उसको पाना कठिन कहनूर अगर सब तरफ पड़े हों कंकर पत्थरों की तरह गांव गांव राह राह कौन फिक्र करेगा सरल को कोई फिक्र ही नहीं करता कठिन की लोग फिक्र करते कोहनूर की कीमत यही है कि वो न्यून है ना के बराबर सन्यास सरल होना चाहिए कठिन नहीं नहीं तो वो कोहनूर बन जाएगा इसलिए तो मैं सन्यास ऐसे बांटता हूं उसमें कठिन का रखने की जरूरत ही नहीं क्या उत्सव मनाना है कोई संन्यास न लाते जो बैंड बाजे बजा के तुम्हें सन्यास दिलवा रहे हैं अगर तुम संन्यास तो जूते भी मारेंगे क्योंकि इनके बैंड बाजे तुमने बेकार कर दिए फिर तुमको मंच पे न बैठने देंगे फिर कहेंगे ये आदमी पापी क्योंकि ये तो ठीक है तो सीधा सच्चा साफ सौदा है गणित कोई अड़चन नहीं इनसे सावधान रहना जो बैंड बाजे बजाए ये बड़े खतरनाक है ये पूछ भी काटे ले रहे हैं और पीछे लौटने का रास्ता भी बंद किए दे रहे हैं। संन्यास तो सरल बात है भावदशा है इसमें कोई बैनबाजी की जरूरत लोग मुझसे पूछते हैं आप ऐसी दीक्षा देते कोई समारोह नहीं समारोह में जो दीक्षा बन आता है इसमें क्या समारोह किसको बताना है ये तुम्हारे बात है तो कोई बाजार से लेना देना नहीं चाप, सरल का मूल्य है संत के सामने साधुओं के सामने कठिन का मूल्य है। साधु को तुम ऊपर क्यों बिठाते हो तुम पैर क्यों छूते हो क्योंकि साधु ने कुछ ऐसी कठिन चीजें कर दिखाई जो तुम नहीं कर सकते बस और तो कोई कारण नहीं साधु कांटे पे लेटा है चाहे जड़ बुद्धि हो लेकिन कांटे पे लेटा है, तुम नहीं लेट सकते और ध्यान रखना जड़ बुद्धि आसानी से लेट सकते हैं क्योंकि उनकी संवेदशीलता कम होती है। कठिन है कांटों पर लेटना लेकिन कठिन होने से मूल्य क्या है सिर के बल खड़े होना कठिन है तो जो आदमी सिर के बल खड़ा है मान लो तीन घंटे चार घंटे तुम चमत्कृत हो जाते चरण छूने पहुंच जाते हो कि तुमने गजब कर दिया क्योंकि तुम पांच मिनट भी नहीं खड़े रह सकते उल्टा सीधा करना कठिन तो है लेकिन उससे स्वभाव का क्या लेना देना है एक आदमी दिन का उपवास कर लेता है, बस। बड़ी महत्व की बात हो गई माना कि मरना कठिन है, लेकिन कठिन होने का मूल्य क्या है ईसाई फकीर हुए हैं जो कि पैर मोहिन जूतों को चलते थे लोग उनके चरणों पर गिरते थे कि बड़ा कठिन कार्य कर मगर जूतों पर खीले ठोकने से कोई मोक्ष का लेना देना है कभी तो थोड़ा सोचो इससे लेना देना क्या है तुम सिर्फ बुद्धिहीन हो ये तो पता चलता है तुम जड़ हो यह भी पता चलता है तुम्हारी संवेदनशीलता को तुम मार रहे हो ये भी पता चलता है लेकिन इससे तुम मोक्ष जा रहे हो ये तो पता नहीं चलता बहुत से फकीर हुए दुनिया में जो घोले मारते हैं अपने को आज भी उनके संप्रदाय तो जो फकीर जितने ज्यादा कोड़े मारता है उतना ही बड़ा फकीर समझा जाता है लोग गिनती रखते हैं कौन सौ मारता है सुबह कौन डेढ़ सौ मारता है ये लोग तो मूल ही जो मार रहे हैं लेकिन जो देखने पहुंचते हैं ये भी बड़ी दुष्ट प्रकृति के लोग मेरा अपना अनुभव यह है कि जहां जहां कोई अपने को सता रहा है किसी भी रूप में उपवास से कोड़े मार के खिलों पे सो के कांटों पे लेट के जहां जहाँ कोई अपने को सतारा है और जो लोग उनको पूज रहे है ये पूजने वाले लोग दुष्ट ये भयंकर हिंसात्मक लोग इन्होंने बड़ी तरकीब निकाल ली ये पूजा दे इन नासमझों को आत्महिंसा करने के लिए उकसा रहे दो तरह के लोग हैं दुनिया में तीसरे तरह का लोग सं, दूसरे तरह के लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये दूसरों को सताने में मजा लेते हैं ये भी रोग है और तीसरे तरह का आदमी संत है ना तो खुद को सताता ना किसी दूसरे को सताता सताने में उसका कोई रसी नहीं सताना भी कोई बात है जो सीधा सरल है जैन मुनियों को मैं देखता हूं तो पाता हूं ये मैसोच अगर ये पश्चिम में तो इनको इनका इलाज में इनको पूजा मिल रही ये दुष्ट है। ये अपने को सता रहे और इनके आसपास जो लोग कतार देखता हूं मैं बैंड बाजे बजाने वालों की ये भी दुष्ट है ये इनके सताए जाने में मजा ले रहे हैं ये रस ले रहे हैं कि धन्यभाग क्या आपने तीस दिन का उपवास किया इसमें धन्य क्या है इस आदमी ने अपने को सताया इस आदमी ने शरीर के साथ दुष्टता की इसमें शरीर के जोड़े रोग को तड़फाया और यह तड़फाना आसान हो जाता है अगर पूजा मिल रही हो आदमी का अहंकार ऐसा है कि तुम उससे कोई भी मूर्ता करवा सकते हो अगर पूजा मिले अगर तुम पूछने लगो उस आदमी को जो नाक कटाएगा तुम पाओगे कई नाक कटाने वाले तैयार हो गए क्योंकि पूजा मिलती हो नाक कटाने से तुम पूजा दोनों को राजी हो जाओ और कोई कोई तत् वही काम एवरेस्ट पर चढ़ने का मजा यही है कि कोई दूसरा नहीं चढ़ पाया और मैं चढ़ के बता दिया हिलरी को कौन सा मजा मिला मजा मिला कि मनुष्य जाति में मैं पहला हूं जो एवरेस्ट पर चढ़ गया एक अहंकार की तरप्ती हुई किसी ने हिलरी से पूछा कि आखिर एवरेस्ट पर चढ़ने का इतना आकर्षण क्या है फायदा क्या है वहां पहुंच के होगा क्या हिलेरी भी कुछ किया नहीं पहुंच के वापस लौट लौटाया करने को वहां कुछ है भी नहीं हिलेरी ने कहा सवाल ही नहीं जब तक एवरेस्ट जब तक मनुष्य को चुनौती थी उसे पार करना ही होगा तो आसान नहीं है पहुंचने का मैं क्या करूं उसका मुंह खुला था तुम्हारे एवरेस्ट और चांद पर पहुंचने वाले लोग बस इतने ही बुद्धि के चांद है इसलिए पहुंचना पड़ेगा अभी इसमें कोई बस ही नहीं एक आदमी आकर्षण जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखा दू कठिन में अहंकार को त्रप्ति सरल में अहंकार कभी उत्सुक नहीं होता जिन फकीर बोकजू ने कहा कोई ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे निर्वाण उसने कहा क्या हुआ लकड़ी काटता हूं आश्रम में लाता हूं पानी भरता हूं खोलकर चुनाव लकड़ी काटना पानी भरना ऐसी सरल बात निर्माण में बस ये हुआ लेकिन तुम चुक जाओगे बो कुछ संत है जिसकी चर्चा लाव से कर रहा है तो रहा जीवन सरल हो गया भूख लगती है रोटी बनाते हैं, ठंड लगती है जंगल से लकड़ी काट लाते हैं, प्यास लगती है कुएं से पानी भरते ऐसा सरल हो गया अब कोई जटिलता न रही लेकिन कुएं से पानी भरने में कोई कौन पूजा देगा सभी लोग भर रहे हैं तुम कहोगे इसमें क्या सार है लकड़ी सभी काट रहे हैं इसमें क्या सार है फिर संसारी और इस बोकुजू में फर्क क्या है फर्क बड़ा गहरा है छोटे मोटे काम तुम जैसे बड़े आदमी को शोभा नहीं देते बैठे कपड़ा सी रहे हैं कपड़ा बुन रहे हैं तुम जैसा बड़ा आदमी हो ऐसे छोटे छोटे काम में लगा है लकड़ी काटे पानी भरे तुम्हें शोभा नहीं देते तुम्हें तो शोभा देता बनारस में कांटों की सेज पे लेटे तुम्हें कुछ विशिष्ट होना तुम्हारा आकर्षण एक दूसरे जैन फकीर दो से किसी ने पूछा तुम करते क्या हो अब जबकि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए उसमें कज नींद आती सो जाते जातीस पानी पी लेते और तो कुछ करने को है ये इंद्रधनुष पर जीते तुम्हारे मूल्य का इंद्रधनुष सिंह का कोई संबंध नहीं तुम्हारे मूल्य की पटरी सिंह का कोई लेना देना नहीं तुम उनको पहचान ही ना पाओगे सच्चा समझ तुम्हें रास्ते पर मिले तो पहले तो तुम्हें दिखाई ही ना पड़ेगा दिखाई भी पड़ जाए तो तुम पहचान नहीं सकोगे कोई तुम्हें कह भी दे तो तुम भरोसा नहीं ला सकोगे क्योंकि इसमें कुछ खास तो दिखाई नहीं पड़ता खास का संतत्व से कुछ संबंध नहीं है अति साधारण हो रहने में ही संतत्व की असाधारणता है कठिनता से प्राप्त होने वाले चीजों को संत मूल्य नहीं देते वह वही सीस पे है जो अन माता पिता गुरुजनों ने तुम जो जो तुम्हें सिखाया गया है उसे हटाओ और जो जो तुम्हारे भीतर अनशीखा है जो तुम लाए थे जन्म के साथ उसे उखाड़ो वो अन अनशीखा ही सीखने योग्य है क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा है वही तुम्हारा स्वभाव है वो वही सीखते हैं जो अनशीखा हो वो स्वभाव को सीखते हैं संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं संस्कृति दूसरों की सिखाई हुई है नैतिकता से उनका कोई लेना देना नहीं दूसरों की सिखाई हुई है अच्छे बोरे से उनका कोई लेना देना नहीं दूसरों के सिखाए हुए वे तो उसी को सीखने की कोशिश करते हैं जिससे वो ले पैदा हो वो बाषा है उधार है दूसरों की आज्ञाओ का पालन वो दूसरों के द्वारा चलाए जाना है नहीं वो अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं स्वभाव को पहचानते हैं और उसी में डूब रहते हैं उसी स्वभाव में वो उठते हैं बैठते हैं उसी स्वभाव में वो चलते हैं उसी स्वभाव में बोलते हैं मौन होते हैं। लेकिन एक चीज से वो जुड़े रहते हैं जो उनके भीतर अनशिखा है अनको किसी ने उन्हें सिखाया नहीं सिखाए से बचना वही तुम्हारा ज्ञान बन गया है असली ज्ञान अन सिखाए में छिपा है और जिस दिन उस अन सिखाए का वो तो लोग बताते हैं वो तुम मानते हो लोग जो समझाते हो वही तुम्हारी समझ तुमने अपना चेहरा खो दिया है तुमने अपना स्वभाव स्वरूप खो दिया है तुम समाज की भीड़ में डब गए हो जो समुदाय में खो दिया है उसे पाने की चेष्टा ही धर्म है इसलिए धर्म कोई सामाजिक घटना नहीं है लोग धर्म को भी सामाजिक घटना बना लिए लोग चर्च जाते हैं रविवार को क्योंकि सामाजिक बात है। न जाएं तो समाज में चर्चा होती एक औपचारिकता निभाना है चले जाते हैं लोग मंदिर चले जाते हैं पूजा कर लेते हैं क्योंकि समाज वास्तविक धर्म का कोई नाम नहीं और वास्तविक धर्म एक ही है, वो है अपने स्वभाव में जीना धर्म का अर्थ ही स्वभाव है इसलिए धर्म संस्कृति का अतिक्रमण कर जाता है वो पार है वे उसे ही पुनः स्थापित करते हैं जिसे समुदाय ने खो दिया है वे अपने बालपन को पुनः पाने की कोशिश करते हैं जिसे समाज ने छिपा दिया है ढांक दिया है वे फिर से निर्दोष बच्चे की भांति होने के प्रयास में संलग्न हो जाते हैं एक बच्चे को देखो अभी उसके लिए कोई आदर्श नहीं अभी वो हंसता है तो हंसता है रोता है तो वो स्वभाव में इसलिए तो सारे बच्चे प्यारे और सुंदर होते स्वभाव का सौंदर्य अनुपम लेकिन बच्चे भी फीके हैं एक के सामने क्योंकि बच्चों का स्वभाव टूटेगा संस्कृति आएगी समाज हावी होगा बच्चे अज्ञान में निर्दोष है उनका अज्ञान ज्यादा देर न टिकेगा ज्ञान चारों तरफ से भेजा जा रहा है और उसकी भी जरूरत है नहीं तो बच्चा कभी समाज का अंग न हो सकेगा बच्चा फिर कुछ सीख ही ना सकेगा फिर समाज के अनुभव से वंचित रह जाएगा जो कि जरूरी है अपने को खोना जरूरी है ताकि तुम जब तुकी गणा अहोभाव खो जरूरी है पाने के लिए वो पाने की प्रक्रिया है लेकिन बहुत से लोग खोके ही मर जाते हैं बिना पुनः पाए बच्चे की तरह पैदा हो संत की तरह मरो तुम्हारा जीवन वर्तुल पूरा हो गया। बच्चे की तरह पैदा हो संत की तरह मरो इसका अर्थ हुआ कि बच्चे में जो निर्दोषता थी अज्ञान में उसे तुम ज्ञानपूर्वक अनुभव पूर्वक जीवन की सारी स्थितियों से गुजर के प्रणता को पाके पुनः उपलब्ध कर लो फिर से तुम बच्चे हो जाओ और जब कभी कोई बूढ़ा पुनः बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है तब उसके सौंदर्य का क्या कहना वे किसी दूसरे ही लोग की खबर देते वे होने के किसी नए ढंग की खबर देते वो ढंग अंशीखा वो ढंग स्वभाव का यह कि प्रकृति के क्रम में वे सहायक तो होते लेकिन उसमें हस्तक्षेप करने की ध्रष्टता नहीं करते। संत सहायक होते हैं प्रकृति के क्रम में तुम जो होना चाहते हो तुम जहां जाना चाहते हो तुम्हारी नियति तुम्हें जहां खींचे लिए जाती है, संत उसमें सांस देते हैं सहारा देते हैं सहयोग देते हैं वे तुम्हारे होने में सहयोग देते हैं वे अपनी कोई आकांक्षा तुम पर आरोपित नहीं करते कि तुम ऐसे हो जाओ यही फर्क समझ लेना साधु वही हो जुड़ने की कोई सबसे बड़ी हिंसा है तुम कौन हो दूसरा स्वयं होने को पैदा हुआ है उसकी अपनी नियति उसकी अपनी यात्रा का पथ है जन्म जन्मों से वो अपने को ही खोज रहा है तुम कौन हो बीच में अपने आप को उसके ऊपर थोप देने को आतुर, ये आतुरता आती है क्योंकि बड़ा रस आता है अहंकार को जब वो देखता है कि मेरे ही जैसे कई लोग पूछ कटायर खड़े ठीक मेरे इसलिए गुरु जीता अन्यायी उतना गुरु को लगता है वो महत्वपूर्ण है जरूर उसमें कुछ होना चाहिए तभी तो इतने लोग उस जैसे होने की कुंड देगा वो तुम्हें बांधेगा नहीं किसी डिसिप्लिन में किसी अनुशासन में वो तुम्हें मुक्त करेगा सहारा एक बात है एक हम वृक्ष लगाते हैं नीम का एक वृक्ष हम लगाते हैं आम का सहारा हम देंगे नीम कड़वी होगी वो उसके होने की नियति है उसके कड़वेपन का अपना राज है उसके कड़वेपन की अपनी खूबी वो हवा को शुद्ध करेगी ज्यादा नींद से ज्यादा शुद्ध कोई उनको जो होना चाहते हैं, जो चाहते हो सकते हैं जो उनके भीतर छिपा है उसे प्रकट करेगा सहयोग देगा ताकि उनका बीज टूटे अंकुरित हो वृक्ष बने लेकिन जो भी फूल उनके हो वही आए अंततः वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाए उनके व्यक्तित्व में कोई बाधा ना पड़े वो व्यर्थ को हटा देगा थक को सहयोग देगा लेकिन अपने ढांचे में किसी को भी ढालेगा नहीं और जब भी कोई किसी व्यक्ति को ढांचे में ढालता है मार डालता है उसकी आत्मा मर जाती है आत्मा जीती है स्वाप्न संत उसे खुला आकाश चाहिए संत तुम्हें सहयोग देगा और सहयोग का खुला आकाश देगा मर जाना सा आसान है और संत को पहचानना सदा कठिन है क्योंकि वो इतना सरल है तुम असाधारण को देखते हो साधारण कहीं दिखाई पड़ता विशिष्ट दिखाई पड़ता है सामान्य कहीं दिखाई पड़ता वो तुम्हारी आंख में आता ही नहीं पकड़ में नहीं आता इसलिए साधु और संत की ठीक ठीक प्रकृति तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हारे जीवन में बड़ा सहयोग मिल सकता है मैं समझ में आए तो तुम्हें बहुत से सुधारने वाले मिलेंगे जो तुम्हें बिगाड़ के छोड़ जाएंगे आज इतना ही